छट षष्ठ यूतर शततम सुक्तम भासार्थ हे इंद्र मुझे समान पद वाले व्यक्तियों में श्रेष्ठ बना शत्रुओं को विशेष रूप से पराभूत करने में समर्थ कर शत्रुओं को नष्ट करने वाला तथा विशेष प्रकार से बहुत शोभायमान होकर गायों का स्वामी बना भासार्थ मैं शत्रुहंता हूं इंद्र की भांति मैं भी किसी से भी हिंसित एवं आहत नहीं हूं ये सब शत्रु मेरे पैरों के नीचे आकांत हों भासार्थ जैसे डोरी से धनुष के दोनों कोठियों को बांधा जाता है वैसे ही इस देश में ही मैं तुझे बांधता हूं हे वाचस्पति इनको निषेध कर जिससे ये मेरे से निकृष्टतर बोलने वाले कर भाषार्थ सबका पराजय करने वाला मैं सर्वसमर्थ तेज बल से युक्त होकर आया हूं इसलिए मैं तुम्हारे चित्र को तुम्हारे कार्यों तथा युद्ध को अपहृत कर लेता हूं भाषार्थ तुम्हारी योग क्षेम की योग्यता का अपहरण करके मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा अनंतर तुम्हारे शिरोभाग को प्राप्त होऊंगा तुम्हारे बीच में उत्तम पद प्राप्त करूंगा जैसे जल में से मेढक बोलते हैं वैसे ही तुम मेरे पैरों के नीचे रहकर चितकार करते रहो सप्त शस्त यूतर शततम सुक्तम भाशार्थ हे इंद्र यह मीठा सोम रस्त मेरे लिए ही ढाला गया है तू ही इस अभिशुत्त कलश में रखे सोम रस के अधिपति है वह तू हमें बहुपुत्रादि एवं धन से युक्त कर और तुमने तप करके स्वर्ग को जीता है भाषार्थ स्वर्ग विजित करने वाले महान सोमपान करके मदयुक्त आनंदित होने वाले तथा सभी कार्यों के संपन्न करने में समर्थ इंद्र को इस अभिशुत्त सोमपान के लिए बुलाते हैं हे इंद्र तू हमारे इस यज्ञ को यहां जान और तू अंतःकरण पूर्वक आ ईर्ष्या करने वाली शत्रु सेना पर विजय पाने वाले धनवान इंद्र से हम इच्छित धन की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ राजा सोम एवं वरुण के यज्ञ में और बृहस्पति और अनुमत की शरण में यज्ञ गृह में रहने वाला मैं हे इंद्र आज तेरी स्तुति करता हूं हे दाता एवं विधाता तुम्हारी अनुमति से मैं भूता वशिष्ठ सोम का सेवन करता हूं भाषार्थ हे इंद्र तेरे द्वारा प्रेरित होकर मैंने यज्ञ में चरु के साथ अन्य आहारिय हवि आदि तैयार किए हैं मुख्य स्तोता होकर मैं इस स्तोत्र को तेरे लिए उच्चारित करता हूं इंद्र कहता है हे विश्वमित्र एवं जमदग्नि तुम्हारे यज्ञ गृह में सोम अभिशुत होने पर जब मैं धन लेकर आऊं तब तुम श्रेष्ठ प्रकार से स्तुति करो अष्टशष्ट युतर शततम सुक्तम भाषार्थ वायु के वेग से जाने वाले रथ की महिमा का वर्णन करता हूं इसका शब्द विविध आवाज करता हुआ तथा विच्छाद को तोड़ता फोड़ता हुआ आता है वह आकाश को व्यापता हुआ तथा चारों ओर लाल रंग उत्पन्न करता हुआ जाता है और पृथ्वी की धूलि को इधर-उधर बिखेर कर जाता है भाषार्थ विशेष रूप से स्थित पहाड़ आदि वायु की गति से कांपते हैं जिस प्रकार स्त्रियां समर्थ बलशाली पुरुष को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार वृक्षादि वायु की ओर जाते हैं उनकी मदद पाकर रथ पर चढ़कर देदीप्यमान वायु जाता है वह इस सभी भुवन का राजा है भाषार्थ अंतरिक्ष में अनेक मार्गों से जाने वाला वायु किसी भी दिन स्वस्थ निश्चल होकर नहीं बैठता जलों का मित्र सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न तथा सत्य धर्म का अधिष्ठाता वायु कहां उत्पन्न हुआ है कहां से आता है भाषार्थ यह वायु इन्द्र आदि देवों की आत्मा तथा भुवन का गर्भ है यह वायु देव अपनी इच्छा अनुसार विहार करता है इसके शब्द नाद ही सुनाई देते हैं इसका रूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उस वायु देव की हम हवि आदि द्वारा सेवा करते हैं एकोन सप्तय उत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ वायु सुख देता हुआ गायों की ओर बहे गायें बल देने वाली औषधियों को खाएं आस्वादन करें श्रेष्ठ एवं आनंददायक जल पिएं हे रुद्र देव चरण युक्त तथा अन्न दूध रूप गायों को सुख दे भाषार्थ जो समान रूप वाली विभिन्न रूप वाली तथा एक रूप वाली हैं जिनके नामों को यज्ञ में अग्नि जानता है जिनको अंगिरस ने तप से इस लोक में उत्पन्न किया हे परजन्य उन सभी गायों को महान सुख प्रदान कर भाषार्थ जो गायें देवों को अपने शरीर से दुग्ध देती हैं जिनके दुग्धधाद रूप को सोम जानता है हमें अपने दुग्ध से पुष्ट करती हुई तथा हे इंद्र श्रेष्ठ संतति से युक्त बनाकर उन गायों को हमारे गोष्ठ में पहुंचा दे भाषार्थ प्रजापति मुझे उन श्रेष्ठ गौओं को प्रदान करता है उनसे सभी देव एवं पितरों से परामर्श करता है कल्याणकारिणी इन गायों को वह हमारे गोष्ठ में पहुंचाए उनकी प्रजा से हम संपन्न हो जाएंगे सप्तयत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ बहुत तेजस्वी सूर्य इस श्रेष्ठ मधु तुल्य सोम रस का सेवन करे यज्ञ अनुष्ठान करने वाले यजमान को उत्तम आयु दे जो सूर्य वायु द्वारा प्रेरित होकर स्वयं प्रजा की रक्षा करता है तथा उनका पोषण करता है और बहुत पार से शोभित प्रकाशित होता है भाशार्थ तेजस्वी महान गापक सुपुस्त बल अन्न का दाता द्यू लोक को धारन करने वाला आधार सूर्य मंडल में स्थातित अविनाशी शत्र नाशक मेगों को दूर करने वाला दस युगातक असुरों का नाशक एवं विपक्षियों का संघार रूप से सूर्य का तेज प्रकाश प्रकट होता है भाषार्थ सभी ज्योतिर्मय पदार्थ में उत्तम एवं उत्कृष्ट यह सूर्य का तेज है वह संपूर्ण जगत को जीतने वाला धनो को जीतने वाला तथा व्यापक कहा जाता है वह संपूर्ण जगत का प्रकाशक प्रकाशमान एवं महान सूर्य रूप में दिखाई देता है वह विस्तृत अभिभूत करने वाला अविनाशी तेजो रूप बल से व्याप्त होता है भाषार्थ हे सूर्य अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ तू द्योलोक में शोभायमान स्थान प्राप्त करके उदय होता है जिस तेज से विश्व संरक्षक और सभी का हितकारी तू इन सब लोकों का पोषण करता है एक सप्तय उत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ हे धनवान इंद्र अभिशुत सोम से युक्त इत्र ऋषि के उस विख्यात रथ की तूने रक्षा की सोम युक्त उसके स्तोत्र को भी तुमने सुना भाशार्थ। हे इंद्र तुने देवों के पास से भागने वाले यग्य के मस्तक को शरीर से अलग किया तथा सोम युक्त मेरे घर को प्राप्त हुआ भाशार्थ। हे इंद्र तू उस मृत वेनपुत्र पृथु को मनस्वी आस्थबुध्न के लिए बार-बार वश में कर दिया भाषार्थ हे इंद्र तू उस सूर्य को सायंग समय में पश्चिम में अस्तगत तथा प्रातः काल में पूर्व में उदित करता है उस समय देव भी नहीं जानते कि वह कहां गया परंतु तू सब जानता है दी सप्त उत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ हे उषा देवते जो दूध से भरे श्रेष्ठ स्तनों के साथ गायें हैं वे मार्ग पर चली हैं श्रेष्ठ धन के साथ तू आ भाषार्थ हे उषा तू श्रेष्ठ कृपा करने वाली बुद्धि एवं कर्म सहित आ उत्तम शोभन दान प्रदान करने के लिए धनों का उत्तम दाता यज्ञ को सभी प्रकार से संपादन करता है भाषार्थ अन्नदान की भांति उत्तम दान स्तुति करने वाले हम विस्तृत उषा काल की यज्ञ में स्तुति करते हैं तथा यज्ञ से सत्कार करते हैं भाषार्थ उषा अपनी भगनी रात्रि का अंधकार अपने तेज से दूर करती है श्रेष्ठ रूप से बुद्धि प्राप्त करके अपने आचरण का संचालन करती है त्रिष्टय उत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे राजन तुझे हमारे राष्ट्र का स्वामी बनाया है तू हमारा राजा हो तू नित्य अविचल एवं स्थिर रहकर सब प्रजा तुझे चाहे तेरे से राष्ट्र नष्ट न होने पाए भासारथ हे राजन तू यहीं इस राष्ट्र में ही अविचल स्थिर रह तू राज पद से चुत मत हो तू पर्वत की भांति निश्चल रह जैसे स्वर्ग में इंद्र है वैसे ही तू इस पृथ्वी पर स्थिर रह और यहां राष्ट्र को धारण कर भासार्थ इंद्र इस अभिष्ट राजा को अक्षय होमिय द्रव्य पाकर स्थिर करें सोम उसको अपना ही कहे उसको ब्रह्मड़स्पति भी अपना ही समझे भासार्थ आकाश स्थिर है पृथ्वी भी स्थिर है ये पहाड़ भी स्थिर हैं यह संपूर्ण जगत भी स्थिर है इसी प्रकार यह प्रजाओं के स्वामी राजा स्थिर रहें भाष्यार्थ हे राजन तेरे राष्ट्र को तेजस्वी वरुण स्थिर करे दानादि गुणों से युक्त बृहस्पति अविचल करे इंद्र एवं अग्नि भी तेरे राष्ट्र को स्थिर रूप से धारण करें भाष्यार्थ अक्षय पुरोदाशादि युक्त हवि से हम स्थिर सोम को प्राप्त करते हैं अनंतर इंद्र तेरी प्रजा को तेरे लिए ही केवल कर देने वाली करें